नैना ने भी सभी इन्वेस्टिगेटर्स को भी यहां भीतर बुलाया और केस की रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी सबसे पहले बैंक के मैनेजर ने बताया कि लॉकर रूम को एंटी सिक्योरिटी से लेस किया गया है अगर कोई लॉकर को जबरन तोड़ने की कोशिश करता है तो तुरंत ही बैंक के हेडक्वार्टर में अलार्म बजना शुरू हो जाता है और रूम के भीतर दस सेकेंड के भीतर ही क्लोरोफॉर्म भी भरना शुरू हो जाता है जिससे जो भी लॉकर को तोड़ने की कोशिश करता है वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाएगा लेकिन इस लूट केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ ऐसा लगता है कि जब वो लुटेरे इस लॉकर रूम में दाखिल हुए तो एंटी थेप्ड अलार्म बजा ही नहीं यानी कि उन्होंने पहले ही बैंक के पावर कट कर दिया था तभी अलार्म नहीं बज पाया था लेकिन बैंक का पावर रूम काफी अंदर की तरफ था और किसी बाहरी को इस बारे में पता नहीं होता है यहाँ तक के कई बार तो बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इस पावर रूम के बारे में नहीं पता होता था अब सवाल ये है कि अपने कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को के सभी को एक लाइन में खड़ा करवा कर सभी का बयान लेना शुरू किया इसके साथ ही नैना ने कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को भेजकर बैंक के आस पास के एरिया का सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाने का ऑर्डर दे दिया ताकि लुटेरों के भागने के बारे में कुछ पता चल सके बैंक में काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि कुल पांच लोग लूटपाट के लिए आए हुए थे ये काफी प्लानिंग के साथ आए थे बैंक में ये उसी टाइम पहुंचे जब सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी की शिफ्ट चेंज होती है यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की बारह बारह घंटे की शिफ्ट होती है दिन में 12 बजे और रात में बारह बजे शिफ्ट चेंज होती है ये बात उन लुटेरों को अच्छे से पता थी और जब शिफ्ट चेंज होती है उस वक्त गार्डस भी इधर उधर होते हैं और वो ज्यादा सावधान भी नहीं रहते ठीक इसी समय लुटेरे वहां पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले बैंक के भीतर तैनात गार्ड्स को एक साइड में खड़ा कर दिया इसके बाद उन्होंने बैंक के भीतर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को भी एक साइड में ले जाकर खड़ा करवा दिया बैंक कर्मचारियों में से किसी ने पुलिस को भी फोन करने की कोशिश की थी लेकिन लुटेरों के पास गन और राइफल दोनों थी तो उन्होंने बंदूक की बट से उसके सिर पर वार करके एक साइड में खड़ा कर दिया इसके बाद किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं के बाद तीन लोग बैंक की लॉबी में ही खड़े रहे, जबकि दो लोग बैंक के एक को अंदर रूम की तरफ चले कोने में खड़ा करवा कर रखा था जिस कर्मचारी को लॉकर रूम में ले जाया गया था उसने बताया की पहले जब तक लॉकर रूम तक लुटेरे नहीं पहुंचे थे तब तक उससे वहाँ का रास्ता पूछते रहे फिर लॉकर रूम के भीतर दाखिल होने के बाद उन्होंने उसके मुंह को एक बैग से ढक दिया ताकि वो लॉकर तोड़ने का तरीका ना देख पाए उसने बताया कि पट्टी खुली तो देखा कि वहाँ से सारे लुटेरे भाग चुके थे और बैंक के दूसरे कर्मचारियों ने उसकी आँख की पट्टी खोली थी बैंक के बाहर के सीसीटीवी फुटेज को देखकर पता चला था कि लुटेरे एक लाल रंग की मारुति वैन से यहाँ पहुंचे थे बैंक से लूटपाट करने के बाद वो वैन से ही फरार हो गए के बाद उन्होंने कहा काले रंग की लेदर जैकेट पहन रखी थी और सभी ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था इसलिए किसी को भी पहचानना मुश्किल था एक बात और इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता चला ये लुटेरों के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे संदेह की दृष्टि से देखा जा सके यहाँ तक कि बैंक में लूटपाट करने के बाद जब वो यहाँ से बाहर निकले तब भी उनके हाथ में कुछ खास सामान नहीं दिख रहा था बैंक से बाहर निकलने के बाद जब वो वैन में सवार होकर यहाँ से दूर गए और जब वो वैन को एक जगह खड़ी करके उसमे से बाहर निकले तो सभी के कपड़े बदले हुए यानी की वो लोग दो ड्रेस लेकर आये हुए ये बात बैंक के सभी कर्मचारियों ने भी मान ली थी कि ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ और काफी रिसर्च करने के बाद ही रॉबरी करने के लिए आए हुए थे वरना बैंक के भीतर जाकर इतनी टाइट सिक्योरिटी में रखे हुए लॉकर को तोड़ना और लूट पाट करके सही सलामत बच निकलना मामूली बात नहीं है नैना ने सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सभी इन्वेस्टिगेटर्स को काम पर लगा दिया सबसे पहले नैना ने इन्वेस्टिगेटर्स की एक टुकड़ी को बैंक के आस के एरिया में छानबीन करने के लिए लगा दिया उसने चप्पा चप्पा छान मारने के लिए कहा यहां तक के आसपास की सीवर लाइन तक को खंगाल डालने का ऑर्डर दे रखा था ताकि कहीं से भी उसके बच निकलने का सुराग न रहे इसके बाद बैंक के सभी कर्मचारियों की मदद से एक टीम को लुटेरों का स्केच बनाने के लिए लगा दिया इसके बाद उसने फॉरेंसिक टीम से यहां मिली लाश के बारे में पता लगाने के लिए कहा नैना जानना चाहती थी की क्या इस लाश का इन लुटेरों से कुछ कनेक्शन है या ये कोई दूसरा ही केस है सारे पुलिस वालों को व्यस्त देखकर विक्रांत किसी हो गई लेकिन इस वक्त वो कर ही कह सकता था सिवाय अदृश्य शक्ति के सिस्टम को ब्लेम करने के विक्रांत को इतने दिन बाद थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिला था और वो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ फ्री टाइम स्पेंड कर रहा था लेकिन ना जाने कहाँ से ये नया केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए टपक पड़ा अब फिर से विक्रांत को इस नए केस पर माथापच्ची करनी पड़ेगी एक बात तो कन्फर्म थी कि इस रॉबरी को बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया था लेकिन कोई इतनी प्लानिंग के साथ अगर बैंक लूटने आएगा तो फिर उसने बैंक लूटा क्यों नहीं और उससे भी हैरानी वाली बात बैंक के भीतर डेडबॉडी का मिलना था आखिर वो किसकी डेडबॉडी थी और बैंक के भीतर लॉकर रूम में कैसे पहुंची दोपहर की गर्मी अपना पूरा रंग दिखा रही थी सूरज माथे पर चढ़ा हुआ था विक्रांत का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था गर्मी से बेहाल विक्रांत पानी की एक पूरी बॉटल पीकर खत्म कर चुका था इसके बाद भी वो प्यासा ही था इस वक्त वो बैंक के पीछे वाली गली में टीम बी के इन्वेस्टिगेटर अमित के साथ लुटेरों की कार के पास था यह शहर का थे गली थी और दोनों तरफ मकान बने हुए थे काफी सारे बिल्डर इस इलाके की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और यहाँ पर मल्टीप्लेक्स आदि का निर्माण करना चाहते है लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जमीन की मुँह मांगी कीमत मिलने के बावजूद जगह छोड़ने को तैयार नहीं कुल मिलाकर ये जगह सरकार के लिए सिरदर्द ही बनी हुई है क्योंकि तो शहर नई इमारत के बीच यहाँ बने टूटे फूटे पुराने घर इलाके की शोभा भी बिगाड़ रहे थे विक्रांत और अमित किसी तरह लुटेरों द्वारा छोड़ी गई कार के करीब पहुंच गए ये रेड कलर की पुरानी ओमनी वैन थी इस कार में पांच लुटेरे बैठकर बैंक में डाका डालने के लिए आए हुए थे जहां पर लुटेरे इस वैन को छोड़कर गए थे वहां पास में ही एक गली निकल रही थी और उसके बगल में एक पब्लिक टॉयलेट भी बना हुआ था शुरुआती जांच में पुलिस ने पता लगाया कि ये रेड ओमिनी वैन भी चुराई हुई थी। और इसे एक दो दिन पहले ही पहुंच कर इसकी जाँच करने लगे तो इसमें लुटेरों के पहने हुए कपड़े रखे हुए और साथ में उनके हथियार भी वैन में रखे मिले हथियार इस तरह से गाड़ी में पड़ा देख विक्रांत और अमित दंग रह गए इससे भी ज्यादा हैरानी तो उन्हें तब हुई जब पता चला कि यह बंदूक की नकली है उधर फॉरेंसिक टीम वालों ने गाड़ी की डिटेल जांच करने शुरू कर दी थी गाड़ी में जितने फिंगरप्रिंट थे सब इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे फॉरेंसिक टीम वालों को काफी सारे फिंगरप्रिंट मिले थे लेकिन इसमें से उन लुटेरों के शायद ही कोई थे दरअसल सीसीटीवी फुटेज में देखने पर साफ पता लग रहा था कि उन पांचों लुटेरों ने हाथ में ग्लब्स पहन रखे थे जिस वजह से उनके फिंगरप्रिंट मिलना नामुमकिन है फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी में रखे हुए उनके ड्रेस और फेस मास्क को भी कलेक्ट कर लिया था फेस मास्क और कपड़ों की जांच करके फॉरेंसिक टीम लुटेरों का डीएनए टेस्ट करके उनकी डिटेल लेना चाहती थी विक्रांत भी मां खड़े खड़े वैन को बड़े ध्यान से देख रहा था कभी वो वैन को देखता तो कभी यहाँ के आस के इलाके को तो काफी कन्फ्यूजन हो रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था ना जाने क्यों उसे यह केस बड़ा अजीब सा लग रहा था विक्रांत के मन में उस वक्त हजार तरह के सवाल उठ रहे थे सबसे पहली बात तो जहाँ पर ये वैन लुटेरे छोड़कर भागे थे वहाँ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दूरी महज 200 मीटर भी नहीं रही होगी अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जब उन्हें गाड़ी से भागना ही था तो वैन इतनी करीब छोड़कर क्यों भागे